श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जन्मभूमि दर्शन उनमें से किसी किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का कथन साथ ही उस छोटे से गांव में अत्यंत असाधारण रूप से संसार यात्रा का निर्वाह करते हुए किसी किसी को धर्म जीवन में आशातीत रूप से अग्रसर होते देख उसे ईश्वर की अचिंत्य महिमा समझ वे मुग्ध हुए थे इस संबंध में एक घटना का बारंबार वे हमसे उल्लेख किया करते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि एक दिन भोजन करने के पश्चात वे अपने घर पर आराम कर रहे थे पड़ोस की कुछ महिलाएं उनके दर्शन के लिए आई थी तथा उनके समीप बैठकर उनसे धर्म संबंधी बातें कर रही थी उस समय सहसा उन्हें भावाभेश हुआ और वे यह अनुभव करने लगे कि मानव मीन रूप धारण कर अत्यंत आनंदपूर्वक सच्चिदानंद सागर में कभी वे डूब रहे हैं और कभी ऊपर को उछल रहे हैं तथा कभी नाना प्रकार से तैरते हुए खेल रहे हैं बात करते हुए बहुधा वे इस प्रकार से भावाविष्ट हो जाते थे अतः उन महिलाओं ने उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया तथा जो प्रसंग चल रहा था उसी के विषय में अपना अपना अभिमत प्रकट करती हुई वे कोलाहल करने लगी उनमें से एक ने ऐसा कहने से उन्हें मना किया तथा जब तक श्री रामकृष्ण देव का भावावेश भंग न हो तब तक शांत होकर बैठने को कहा उन्होंने कहा वे श्री देव इस समय मीन रूप से सच्चिदानंद सागर में तैर रहे हैं अतः शोर मचाने से उनके उस आनंद में बाधा पहुँचेगी अधिकांश महिलाओं को उनकी उस बात पर विश्वास नहीं हुआ फिर भी वे चुप रहीं श्री रामकृष्ण देव का भावावेश भंग होने पर जब इस संबंध में उनसे पूछा गया तब वे बोले इन महिला का कहना सत्य है आश्चर्य है इन्हें इस बात का पता कैसे चला कामार के नर नारियों का नित्य प्रतिजीवन उस समय श्री राम कृष्णदेव के लिए अधिकांश रूप से नवीन जैसा प्रतीत होने लगा था यह बात स्पष्ट है बहुत दिनों के बाद विदेश से लौटने वाले व्यक्ति को स्वदेश का प्रत्येक व्यक्ति तथा विषय जिस प्रकार नवीन दिखाई देते हैं श्री रामकृष्ण देव की स्थिति भी प्रायः वैसी ही हुई थी क्योंकि केवल आठ वर्ष तक जन्मभूमि से दूर रहने पर भी उतने समय के भीतर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में साधना की प्रबल आंधी प्रवाहित होकर उसने उनके हृदय को आमूल परिवर्तित कर दिया था उस समय वे अपने को तथा समस्त जगत को भूल चुके थे तथा दूर से भी अत्यंत दूर देश काल की सीमा से बाहर जाकर पुनः वहां से उस ओर लौटते समय सर्वभूतों के प्रति ब्रह्म दृष्टि सम्पन्न हो वहां लौटने के पश्चात उन्होंने समस्त व्यक्तियों तथा विषयों को अपूर्व नवीन रूप से अवलोकन किया था चिंता श्रेणियों की परंपरा से ही हमें काल की अनुभूति तथा उसकी आदि की उपलब्धि प्रसिद्ध है इसलिए स्वल्प के भीतर हृदय में अनेक चिंताओं के उदय तथा लय होने से हमारे लिए वह काल सुदीर्घ जैसा प्रतीत होता है पूर्वोक्त आठ वर्ष के भीतर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में कितनी विपुल चिंता राशियों का उदय हुआ था यह विचार कर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं अतः उस काल का उन्हें एक युग से सदृश अनुभव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है श्री रामकृष्ण देव ने कामार पुकुर में स्त्री पुरुषों को किस प्रकार अद्भुत प्रेम बंधन में आबद्ध किया था यह सोचकर हम विस्मित हो जाते हैं गाँव के जमींदार लाहा बाबुओं से लगाकर ब्राह्मण लुहार बढ़ई बनिया आदि सभी जाति के पड़ोसियों के परिवार उनके साथ श्रद्धापूर्ण प्रेम संबंध से बंधे हुए थे श्री धर्मदास लाहा की सरल हृदय भक्तिमती विधवा भगनी प्रसन्न उसका पुत्र श्री रामकृष्ण देव का बाल्य सखा गया विष्णु लाहा सरल विश्वासी सांखरी पाइनों के घर की भक्तिपरायण महिलाएँ श्री रामकृष्ण देव की भिक्षा माता लुहार पुत्री धनी आदि की भक्ति प्रीति की बातें श्री रामकृष्ण देव अत्यंत प्रेम के साथ बौधा हमसे कहा करते थे और हम भी सुनकर मुक्त हो जाते थे ये लोग प्रायः सर्वदा उनके समीप उपस्थित रहते थे घरेलू या वैश्विक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जिन लोगों के लिए इस प्रकार रहना संभव नहीं होता वे भी सुबह मध्यान्ह अथवा सायंकाल जब उन्हें अवकाश मिलता वहां आकर उपस्थित होते महिलाएं उनको भोजन कराकर परम परित्रृप्त होती थी और इसलिए वे नाना प्रकार की भोजन सामग्री अपने साथ लाकर उनके समीप उपस्थित होती थी ग्रामवासियों के इस प्रकार मधुर आचरण तथा आत्मीय जनों के बीच रहकर भी श्री रामकृष्ण देव निरंतर किस तरह दिव्य भावावेश में रहा करते थे इसका हमने अन्यत्र आभास प्रदान किया है कामार पुकुर आकर श्री रामकृष्ण देव उस समय एक महान कर्तव्य पालन में तत्पर हुए थे अपनी पत्नी के आने न आने के संबंध में उदासीन रहते हुए भी जब वे उनकी सेवा करने के निमित्त कांार पुकुर आकर उपस्थित हुई तब उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान कर श्री रामकृष्ण देव उनके कल्याण साधन के लिए प्रवृत्त हुए थे श्री रामकृष्ण देव को विवाहित जानकर किसी समय उनसे आचार्य तोथापुर जी ने कहा था इससे हानि भी क्या है पत्नी के समीप रहने पर भी जिसके त्याग वैराग्य विवेक और विज्ञान सर्वथा अक्षुण बने रहते हैं उसी को यथार्थ रूप से ब्रह्म में प्रतिष्ठित माना जाता है स्त्री और पुरुष दोनों को ही जो समान आत्मा के रूप में सर्वदा देखने तथा तद उनके साथ आचरण करने में समर्थ हैं उन्हीं को वास्तविक ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति हुई है स्त्री पुरुषों में भेद दृष्टि सम्पन्न अन्य व्यक्ति भले ही साधक क्यों न हो फिर भी ब्रह्म विज्ञान से वे बहुत दूर हैं श्रीमद तोतापुरी जी का पूर्वोक्त कथन श्री कृष्ण देव की स्मृति में उदित होने के कारण उससे प्रेरित हो वे दीर्घ कालव्यापी साधनलब्ध अपने विज्ञान की परीक्षा तथा तो निज सहधर्मणी के कल्याण साधन में संलग्न हुए थे